ंत्र और सुमिरन की कला ट्रैक ए राम राम भजलेरे ठोक अजहन चेत गवार नंबर फोर्टीन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 आसमान से तिनका जमीन पर गिर जाता है वह जो बुलंदी का फसु था वह जो ख्याल था कि मैं ऊंचा हो गया हूं मैं बड़ा हो गया हूं मैं महान हो गया हूं वह सब एक क्षण में गिर जाते ऐसी तो होता है आज तुम्हारे पास धन है आकाश में चलते वो जमीन पर पैर नहीं छूते कल धन चला गया आज तुम्हारे पास पद है कल पद चला गया ये सब हवा के ही झोके तुम इंदिरा से पूछो हवा का झोका चला गया मुरारजी को चेता देना कि हवा किसी की भी नहीं हवा तो बेवफा है कब किसी का सांस देती है हवा पलटी बुलंदी का फुसू टूटा हकीरों नातवों तिनका टूट गया सपना